प्रश्नोत्तर मणिमाला प्रकर्ण प्रश्न गंगा जी का पूजन करने से क्या लाभ उत्तर पूजन करने से अंतकरण शुद्ध निर्मल होता है दूसरी बात जिसका हृदय में आदर होता है उसका पूजन अपने आप होता है प्रश्न जीव अनंत है फिर चौरासी लाख की ही गणना क्यों उत्तर ऋषियों ने चौरासी लाख जीवों की जातियों की गणना कर ली थी इसलिए उन्होंने चौरासी लाख जीव बता दिए चौरासी लाख जातियों में एक एक जाति में लाखों करोड़ों जीव हैं भूत प्रेत पिशाच देवता पितर गंधर्व आदि जातियों को गणना में नहीं लिया, क्योंकि ये सब देव योनियां हैं जो सामान्य रूप से सबको नहीं दिखती प्रश्न शिष्ट के आरंभ से ही देव और असुर ये दो विभाग कैसे हो गए उत्तर प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं प्रकृतिम पुरुषम च विध्यनादि उभावपि प्रकृति की प्रधानता से असुर हो गए और पुरुष की प्रधानता से देव हो गए वास्तव में सत्ता एक ही है परंतु अपने राग द्वेष के कारण दो सत्ता दिखती है अपने राग द्वेष के कारण ही असुर और देवता का विभाग दिखता है अपना राग द्वेष न हो तो असुर और देवता में क्या फर्क है अमृतम चैव मृत्युश्चय सदसा हमर चुना राग द्वेष न हो तो केवल भगवान की लीला है खेल है प्रश्न पर भगवान की यह परफ पर विरोधी बातों वाली लीला समझ में नहीं आई उत्तर लीला को समझ नहीं सकते मान सकते हैं अगर लीला हमारी समझ में आ जाए तो समझ बड़ी हो जाएगी और भगवान छोटे हो जाएंगे प्रश्न आजकल प्रायः यह सुनने में आता है कि अमुक स्त्री या अमुक पुरुष के भीतर अमुक देवी या देवता आता है और बातें बताता है क्या यह सत्य है उत्तर आजकल पाखंड बहुत है यदि देव देवी देवता का शरीर में प्रवेश हो जाए तो शरीर उनका तेज सह ही नहीं सकेगा मनुष्य शरीर में भूत प्रेत का प्रवेश हो सकता है भूत प्रेतों में ऊंच नीच अनेक जातियाँ होती हैं भूत प्रेत भी देव योनि में आते हैं अमर कोष में आया है विद्यांधर्व किन्नरा क्धो भूतो में देव योन प्रश्न धार्मिक सिनेमा देखना चाहिए कि नहीं उत्तर नहीं देखना चाहिए धार्मिक सिनेमा देखने में भी हानि है क्योंकि फिल्म निर्माता की दृष्टि पैसों की तरफ तथा साधारण लोगों की रुचि की तरफ रहती है सत्य की तरफ नहीं वे शास्त्र में लिखी बातों को तत्व से नहीं समझते शास्त्र में जो आया है और सिनेमा में जो दिखाते हैं दोनों में फर्क होने के कारण धार्मिक सिनेमा देखने से नास्तिकता आती है प्रश्न कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब निर्णय लेना कठिन हो जाता है हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं उस समय क्या करना चाहिए उत्तर चुप शांत होकर भगवान को याद करना चाहिए समाधान मिल जाएगा अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित हो ऐसा काम करना चाहिए प्रश्न प्रश्न पितृलोक क्या है उत्तर स्वर्ग की तरह यह भी एक लोक है जहाँ पितर रहते हैं जो उस लोक के अधिकारी होते हैं वे वहाँ जाते हैं पितृ न्यान की हमारे पितर पिता दादा आदि जिस लोक में अथवा जिस योनि में हैं वह भी पितृलोक है पितर यदि पसीु योनि में है तो वही पितृलोक है जिनके घर में परिवार में ज़्यादा आसक्ति होती है वे पितर बनकर घर में रहते हैं उनका कमाया धन हमने लिया है अथा उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है प्रश्न एक नाथ आदि संतों ने श्राद्ध भोजन के लिए पितरों का आह्वान किया तो पितर स्वयं कैसे आ गए होता पितर जिस योनि में है आह्वान करने पर उनको वहां मुरछा आ जाती है और परखाया प्रवेश की तरह वे वहां आ जाते हैं परंतु यह कोई सामान्य बात नहीं है प्रश्न प्रेत किसी को दुख देता है तो किसी को कोई दोष पाप लगता है कि नहीं उत्तर उसको कोई दोष नहीं लगता क्योंकि वह भोग योनी है और मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार ही उसको दुख देता है जो सात्विक प्रेत होते हैं वे दुख नहीं देते राजस तामस प्रेत ही दुख देते हैं यह नियम है कि दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुख देता है अतः जो प्रेत खुद दुखी होते हैं वे ही दूसरों को दुख देते हैं प्रश्न हमने कोई गलत कार्य नहीं किया फिर भी दुष्ट व्यक्ति से भय क्यों लगता है उत्तर अपनी निर्दोषता पर दृर्ण विश्वास न होने से ही भय लगता है भय तीन कारणों से लगता है अपना आचरण ठीक न होने से अपनी निर्दोषता पर विश्वास न करने से और किसी भी वस्तु शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि को अपना मान है प्रश्न मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना है इन तीनों के मूल में क्या है उत्तर मूल में है मैं कुछ नहीं हूँ और परमात्मा है प्रश्न वेद अनादि हैं और याद केवल आदि ऋषि बाद में हुए हैं फिर वेदों में उन ऋषियों का वर्णन कैसे आया उत्तर वेद सर्वज्ञ है भगवान ने भी कहा है वेदाह शांति वर्तमानान वर्तमान अतः उन ऋषियों की महत्ता प्रकट करने के लिए ब्रह्म विद्या की महिमा बताने के लिए वेदों ने पहले से ही उनका वर्णन कर दिया महर्षि वाल्मीकि जी ने भी भगवान राम का अवतार होने से पहले ही रामायण की रचना कर दी थी वाल्मीकि जी ने कहा है भविष्य ज्ञान योगाच कृतम रामायण शुभम भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने पहले से बना रखा था प्रश्न विद्या को केवल सीखे नहीं प्रत्युत उसका अनुभव करें इस कथन का क्या तात्पर्य है उत्तर विद्या को अपने और दूसरों के काम में लाना चाहिए जिसके पास उस विद्या का अभाव है उसको वह विद्या देनी चाहिए केवल जानकारी के लिए विद्या का संग्रह करने से अभिमान आता है प्रश्न स्त्री के लिए व्रत का आया है पर वह पति के लिए व्रत रख सकती है क्या